में अवतरण के रूप में कुछ विचार हुआ था संबंधस्ाधिकी विषय प्रयोजन ग्रंथा कि ये अनुबंध किए को ग्रंथ के आदि में स्पष्ट रूप से कह देना चाहिए जिससे प्रवर्तमान शास्त्र प्रशस्त होता है उसकी सम्यक परिचय हो जाता है सम्यक स्थिति हो जाती है उसकी स्तुति हो जाती है स्तुति होने पर जो अधिकारी स्रौदा है वो उसमें प्रवृत्त हो जाएंगे इसलिए शास्त्र को प्रशस्त करने के लिए ग्रंथ के आदि में अनुबंध चतुष्टय का विचार होना है इसलिए यहां विस्तार से विचार किया टीकागार में, तो आगे और उसको और स्पष्टीकरण करते हुए आगामी पंक्तियों के साथ जोड़ना है इसके लिए फिर से न्याय निर्णय में विषय के संबंध में करते हैं टीका देखिए तत्र वेदांत मीमांसा मीमा विषयः यहां वेदांत मीमांसा शास्त्र विषय है मीमांसाशास्त्र का अर्थ होता है मीमांसा का अर्थ तो है पूजित विचार ऐसा अर्थ किया चिंतन करने वाले अर्थ में विचार करने वाले अर्थ में ये प्रयोग होता है किंतु भावधिकारादि ने मीमांसा शब्द का अर्थ पूजित विचार ऐसा किया तो वेदांत के आदरणीय शास्त्र है तो इसीलिए वेदांत मीमांसा शास्त्र और जहां गहराई से विचार होता है विस्तार से विचार होता है उसको भी मीमांसा कहा जाता है जैसे पूर्व मीमांसा प्रसिद्ध है ऐसा ही वेदांत मीमांसा शास्त्र ये यहां विषय है विचारणीय विषय है अब विषय है अलग से कहनीक तात्पर्य क्या क्योंकि करना है क्योंकि विषय कहना इसलिए पड़ता है इस शास्त्र का एक विशेष विषय विशे है जो आपाद, आपाद प्रतीत में विषय का लक्षण अन्यत्र ऐसा दिया आपदित प्रतीत सामान्य रूप से समझ में आता है किंतु विशेष रूप से समझ में नहीं आया वो संदिग्धार्थ भी है संदेह युक्त है तो सुना है आपादिता किंतु कई जगह संदेह रह गया स्पष्ट नहीं हुआ और संदेह रह जाने पर दृढ़ नहीं हो पाता है ज्ञान संदिग्ध ज्ञान चंचल होता है और संदिग्ध ज्ञान से कभी हमें पूरा प्रयोजन प्राप्त नहीं होता कभी भी आपाततः ज्ञान से उस ज्ञान का प्रयोजन प्राप्त नहीं होगा इसलिए ज्ञान निसंदेह होना चाहिए अथवा जब तक प्राप्त ज्ञान निसंदेह नहीं हो पाता तब तक निरंतर आवृत्ति श्रवण मनन करते रहना चाहिए क्योंकि कभी भी अनिश्चित ज्ञान फलदायक नहीं होता है जो हम सबका अनुभव है सभी तरह का ज्ञान ऐसा है इसलिए यहां विषय को रखा गया कि आपादा हम जानते हैं हमने शास्त्रों का अध्ययन किया है स्वाध्याय अध्यय व्या वेद का भी अध्ययन किया है इसके कारण हम वेदांत को सामान्य रूप से जानते हैं ब्रह्म सत्य है और उस ब्रह्म से ही सब कुछ निर्मित तो हुआ है इत्यादि विशेष उसका निश्चय होना तदा आरभ्यम अनारभ्यम वी विषयादि असंभव संभवाभ्याम संशया उसमें संशय होता है यह दूसरा विषय है आधिकरण का तद आरभ्यम अनारभ्यम वी वो आरंभ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए एक पक्ष कहता है कि ये शास्त्र आरंभ नहीं करना चाहिए दूसरा पक्ष कहता है आरंभ करना चाहिए तो जैसा अधिकरण का लक्षण में कहा था कि विषय संशय पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष निर्णय पांच अवय का अधिकरण होता है तो करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्यों ऐसा संशय हुआ हम तो मानते हैं करना चाहिए कहते हैं विषयादि असंभव संभव आप ये विषयादि अनुबंध चतुष्टय हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है एक पक्ष में विषयादि अनुबंध जदुष्टय से युक्त है ये इसलिए शास्त्र आरंभ करना चाहिए दूसरे पक्ष कहता है यह विषयादि संभव नहीं है अन्य प्रकार से विषयादि आदि यहां नहीं बैठता इसलिए शास्त्र का आरंभ नहीं करना चाहिए क्योंकि विषयादि अनुबंध जदुष्टय का संबंध जिस ग्रंथ में ना हो वो ग्रंथ प्रवृत्त नहीं होता उसको उपाधेय ग्रंथ नहीं माना जाता संशय है संशय का अर्थ क्या होता है विरुद्ध कोडी दया अवगा ज्ञानम संशय इस तर्क संग्रह में आपने पढ़ा है कि विरुद्ध कोडी दो कोडी के ज्ञान एक तरफ दूसरा तरफ और दोनों में परस्पर विरोध भी है स्थाणुर्वा पुरुषो ये ज्ञान विरुद्ध कोडी का एक तरफ कहता है स्थाणु ये ठुंड है जो सामने दिखाई दिया एक पेड़ कटा हुआ नीचे का भाग वो अंधेरा का समय था दूर से देखा तो एक तरफ मन कहता है ये ठुंड है दूसरा तरफ कहता है पुरुषोवा ये पुरुष भी हो सकता है चोर भी हो सकता है रात में खड़ा है ऐसे तो स्थान पुरुषोवा ये संशय होता है किंतु इसमें क्या होता है ऐसा तो दो दिखाई पड़ता है स्थानवा पुरुषो वाह दो भाग दिखाई पड़ता है किंतु इसमें दो नहीं है चार होता है स्थानुर में स्थाणुवा का मतलब क्या होता है स्थाणु नहीं है या है दोनों है तो स्थानुर्वा स्थानवा ऐसा हो जाए उसमें दो बन जाए स्थाणुर्वा स्थानवा और पुरुषोवा पुरुषो नवा दोनों बोलता है दोनों का खंडन भी करता है। इसलिए स्थानु भी टिक नहीं पाता पुरुष भी टिक नहीं पाता दोनों का दोनों अभाव भी हो जाता है इसलिए चार भाग में विभक्त होता है संशय ज्ञान ये ज्ञान कोई काम करेगा कोई काम नहीं करेगा इसीलिए यदि वेदांत में ब्रह्मा आदि आत्मा आदि के विषय में थोड़ा भी संशय रह गया तो क्या करता है जो कुछ आपने प्राप्त किया जैसा है उसको सब निराकरण कर ले संशय रहने से बड़ा मुश्किल है चलिए संशयात्मा विनिश्चित कहा भगवान ने वहां तो धर्म के विषय में कहा धर्म के विषय में जिसका संशय होता है उसका विनाश अवश्य होगा क्यों क्योंकि उसको पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं होती इस दृष्टि से वहां भगवान ने कहा कि पुरुषार्थ प्राप्त करने के लिए निश्चय चाहिए तभी पुरुष प्रयत्न होता है वो नहीं है तो उसका नाश ही समझ लो इसलिए संशय आत्मा विनश्यदी कर्त, कर्ता और अकर्ता कर्तवी न तो इच्छी ऐसा होता है हमारे जीवन में भी बहुत सारे साधन ऐसे होते हैं ब्रह्मचारी है नियम से संध्या वंदन पूजा पाठ सब कुछ करना चाहिए जब करना चाहिए नियम का पालन करने के लिए शास्त्र उपदेश देता है तभी वो ब्रह्मचर्य वृद्ध कहा जाता है किंतु हम कुछ न कुछ थर... उसको ढूंढ लेते हैं बोलते हैं कि अब सुबह उठने में तकलीफ होता है शरीर में दर्द होता है शरीर में वो होता है ये होता है अब कुछ भी है शरीर का नाम है उसके बाद मन का नाम लेते हैं मन चंचल है बैठता नहीं इधर सोचता है उधर सोचता है ऐसा बोलते हैं, और वो भी नहीं है तो बोलते हैं हम बैठते वो दूसरा आकर के डिस्टर्ब करता है वो वहां आवाज बनाता है यहां आवाज बनाता है ऐसा करता है वैसा फिर बोलता है नहीं हमको कुछ और बहुत महत्वपूर्ण कार्य है वो काम है उसको करना है इसलिए हमने संध्या को छोड़ दिया क्या होता है कि जब बहुत काम में बिजी हो जाते बिजी हो जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं छोड़ने के छोड़ने की तरीका देखिए सबसे पहले छोड़ने के लिस्ट आप बनाएंगे तो सबसे पहले किसको छोड़ेंगे संध्या करना छोड़ देंगे सत्संग सुनना छोड़ देंगे क्लास छोड़ देंगे लेकिन उस दिन भोजन छोड़ के समय निकाल सकते हैं ये नहीं सोचता वो भी तो छोड़ सकता था वो नहीं छोड़ेगा लेकिन छोड़ने के हिसाब से देखा जाए तो सबसे पहले क्लास में जाना छोड़ देंगे स्वाध्याय छोड़ देंगे उसके बाद संध्या जब छोड़ देंगे तब उसे हम समय बचा के दूसरा काम करेंगे ऐसा होता है ये उल्टा होना चाहिए कुछ भी करो आप कैसे भी स्थिति में तो वो पहले जो है मुख्य वही है क्योंकि उसके लिए आप ये सब कर रहे हैं आपका जीवन उसके लिए है जो जीविका है वो उसके लिए है उसके बाद में भोजन है हैं। तो अब वो क्रम में रखना चाहिए लेकिन ऐसा होता नहीं कारण क्या है हल में कारण तो और कुछ नहीं हमारा संशय है उसको हमारा ये है कि ये तो करना पड़ता है तब बोल रहे हैं तब कर रहे हैं ये होने से क्या होता है ये पता नहीं बाकी तो अभी बहुत कुछ और व्यसन मतलब है उसमें हम लग जाते हैं तो हो जाता है अब काम तो चल रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है ना आप संध्या किया कि जब किया कि स्नान किया कि क्या किया किसको पता चल रहा है कोई आके देख नहीं रहा इसीलिए हो जाता है ये बहुत गलत है इसको ऐसे रहने पर आगे कुछ प्राप्त नहीं कर सकता एक ही चीज में आपको निष्ठा चाहिए जो ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचर्य व्रत में, सन्यासी है तो सन्यासी का जो नियम है उसमें उसमें ही आपको निष्ठा चाहिए बाकी में जो आप कार्य ना करें छोड़ दो कोई बात नहीं उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं लेकिन इसको छोड़ के उसको किया तो फिर उल्टा रास्ते पर पड़ जाएगा ऐसा होता है ये सब क्यों हो रहा है क्योंकि विषयादि के संभव असंभव में हमारा संशय है विरुद्ध गोड़ी का ज्ञान बैठा हुआ है अब पूरा निश्चय नहीं है कि ये करने से फल होता ही है फल कुछ और जगह दिखाई पड़े ऐसी अब यह दो सीधी होने पर पूर्व पक्ष कहता है पूर्व पक्ष बहुत सारे हेरू देगी आपका ये विचार विषय गलत है आवश्यक नहीं है क्योंकि अन्य प्रकार से सिद्ध होता है इसके लिए युक्तियां देगी तो तीसरा पूर्व पक्ष के विषय में कहते हैं प्राणिकत्व प्रमादृत्वादि बंधस सत्यतया तत्वज्ञान अनबोह्यव ये देखिए बार बार ये पूर्वक ये कहेगा कि देखो ये प्रमातत्वादी जो बंध है ना आप जिसको बंधन कहे ये क्या है प्रमादा है ज्ञाता मैं जानता हूं मैं जानता हूं ये भाव बहुत बड़ा कुछ नहीं जानने पर भी ये भाव अभा हुआ है मैं सब कुछ जानता हूं अथवा थोड़ा बहुत जो जानता है उसको बहुत दिखाता तो तो है तो प्रमादत्व आदि भाव कितना सत्य है यदि प्रमादा ना हो ना क्या करेंगे वो दुनिया में कुछ भी संभव नहीं आप जिस वेदांत के ज्ञान के बारे में कह रहे हैं वो प्रमादत्व के बिना हो सकता है क्या नहीं हो सकता है आप कह रहे प्रमादत्व तो बंधन है और प्रमादा को बिठा करके आप वेदांत सिखा रहे होना इसीलिए ये नहीं कर सकता है कि आदि बंधन असत्य है ये नहीं कर सकता क्यों प्रामाणिका वो प्रमाण के द्वारा सिद्ध है प्रत्यक्ष अनुमान शास्त्र सभी प्रमाण से सिद्ध है ये प्रमादर प्रमादा है जीवात्मा है यदि जीवात्मा प्रमादा नहीं है कर्ता भोक्ता नहीं है तो शास्त्र ये कर्मकांड का विधान क्यों करता कर्मकांड का विधान है वो साक होना चाहिए ना अब वो प्रमाद आदि के बिना नहीं होता करता है नहीं कर्म फल लेने वाला है ही नहीं तो किसके लिए कर्म बता रहा इसीलिए वो शास्त्र दिखा रहा है प्रत्यक्ष आदि तो है प्रत्यक्ष से मालूम पड़ता है कर्म करने वाला को फल मिलता है इसीलिए प्रामाणिकव ना प्रमाण के द्वारा सिद्ध होने के कारण प्रमादृत्वादि बंध बंधन सत्य है जिसको आप बंधन कह रहे हैं प्रमादत्व आदि वो सत्य है झूठ नहीं तत्वज्ञान ज्ञान अनबोध्यव इसलिए क्या होगा वो तत्वज्ञान के द्वारा निवारण करने योग्य नहीं रहेगा तत्वज्ञान किसको निवारण करेगा कल बताया था जो मिथ्या है जो है ही नहीं वैसा दिखाई पड़ता है उसको निवारण करेगा तत्वज्ञान का विरोध किसके साथ है केवल अज्ञान के साथ है और किसी के साथ भी तत्व का विरोध नहीं वो अज्ञान का विरोधी है ये असत्य का विरोधी है मिथ्या का विरोधी है इसका तो विरोधी नहीं हो सकता इसलिए प्रमादा सत्य है तत्व ज्ञान के द्वारा वो अपोक्ष नहीं होता निवारण करने योग्य नहीं होता वो रहेगा इसीलिए आप प्रमात आदि को छोड़ करके जो वेदांत सिखाना चाहते हैं यह आवश्यक नहीं हो। पहला लगा है पहला लेदू लग... और ले रहे लगातार बोले बद्ध अबद्धर जीव ब्रह्मणर ऐक्य फिर आप दूसरा क्या कहते हैं कि जीव और ब्रह्म में ऐक्य होता है जीव और ब्रह्म एक है ऐसा कहते हैं तो जीव ब्रह्म ऐक्य ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेदांत का अध्ययन करना है अन्य कहीं से भी ये प्राप्त नहीं है ये युक्ति आप देते हैं हम कहते हैं ये बद्ध अबद्ध इन दोनों का आइक्य कभी हो नहीं सकता एक बद्ध जीव है बंधन में पड़ा हुआ जन्म लेता है जिंदा रहता है फिर मरता है बुद्धि है अल्पज्ञ है अल्प कार्य करता है उसके पास कुछ भी नहीं है एक शरीर है उस शरीर में भी क्या क्या होता है उसको पता नहीं रहता वो कां से ब्रह्मज्ञा सर्वज्ञ कहा होगा अब जो शरीर है उसके पास ही है उसमें भी क्या क्या हो रहा है इतना भी उसको पता नहीं रहता उसको कुछ पता नहीं रहता इतना अल्पत जीव को आप कह रहे हैं ब्रह्म के साथ एक है और वो बंधन में है वो सब कुछ कर रहा है वो बंधन में रहने के कारण ही वो कर्मकांड करता है नहीं तो कर्मकांड नहीं करता इसलिए कर्मकांड आदि के कर्तव्यों को दे करके ये सिद्ध करना पड़ेगा कि बंधन है वो रहता ही है ऐसा सिद्ध करना और ब्रह्म को आप कहते हैं अबद्ध मतलब वो मुक्त है नित्य शुद्ध मुक्त स्वभावत्व वो नित्य शुद्ध है नित्य बुद्ध है नित्य मुक्त है ऐसा ब्रह्म है वो सर्वव्यापक है और सर्वज्ञ है सर्वशक्तिमान है सबके अंदर ही आम है सब कुछ करता ये जीव तो अपने घर में भी सब जगह नहीं रह सकता अपने घर में भी एक ही कोने में कहीं पड़ा रहता है अब ऐसे में सर्वव्यापक कहा नहीं, नहीं हो सकता और शरीर के अंदर भी पूरा शरीर में कहा रहता है हा? वो कहीं एक कोणे पे रहता है ऐसा बोलते अंगुष्ठ मात्र पुरुष मध्य आत्मनिष्यमीन विश्व देवा ओ, एक जगह रहता है घहराकाश में ऐसा कहते हैं इसीलिए इन दोनों का ऐक्य तो हो नहीं सकता केवल प्रवचन करने से होगा नहीं ऐसा बहुत पूर्व अच्छा तदभावे चंधक अभस्थे और आय ज्ञान नहीं होने पर बंधन ध्वस्त नहीं हो तो सकता। आइक्य ज्ञान तो हो नहीं सकता ज्ञान नहीं होने पर बंधन नहीं बंधन से मुक्ति नहीं होगी क्योंकि ये आप ही कहते आइक्य ज्ञान होने से ही बंधन से मुक्ति हो सकती है आय ज्ञान नहीं होगा अद्वैत ज्ञान नहीं हो बंधन से मुक्ति नहीं हो सकती है यह आपका ही वजन है तो आय ज्ञान तो नहीं हो सकता है तो बंधन से मुक्ति भी नहीं आपका फल भी नहीं होगा ये भी ये दिया सब जगह पद लगाया ये अब बंध है भाई बंधन नहीं हो कोई बात नहीं अब क्या करें बोलते बंधन यदि नहीं होगा तो फल नहीं होगा आप जिस फल के लिए ये शास्त्र प्रवृत्त करना चाहते हैं मुक्ति के लिए मुक्ति नहीं होगी तो फलाभा फल नहीं है फल नहीं है तो क्या हुआ वो क्या सिद्ध करना चाहते हैं अनुबंध चतुष्ठा इसमें नहीं लगेगा ये बोलना चाहते हैं फल नहीं है तो अनुबंध चतुष्ठा इसमें एक नहीं लगेगा तो वो नहीं हो सकता और प्राच्य प्रवृत्तया प्रवृत्तयादार्थत्व दूसरी बात यह है कि आप इसका विषय आपने प्रस्तुत किया कि आत्मज्ञान यहां विषय है वेदांत तो मीमांसा शास्त्र विषय है ये सब आपने कहा किंतु तो ये भी पहले यदार्थ हो चुका इसका विचार पूर्व में समाप्त तो हो गया है कहां कि मीमांसा शास्त्र जो पूर्व मीमांसा शास्त्र कर्मकांड है प्राच्य याच मीमांस या पूर्व में प्रवृत्त हुई जो मीमांसा है उसके द्वारा दिया है ये वेदार्थ मात्र उपाध वो वेदार्थ मात्र को स्वीकार करती है स्वाध्याय से समस्त वेद को एक साथ लेकर के वहां प्रवृत्त होता है उसके द्वारा ही प्रवृत्त होके उसमें अध्ययन हो गया अब ये नया क्या रह गया बोलने के लिए कुछ नहीं है वो अध्ययन हो गया उसके साथ वे इसका जान हो गया ठीक है फलेच्छा वो अधिकारणो भी और आपके पास फल चाहने वाला कोई अधिकारी भी नहीं मिलता लोग तो कहते हैं मुख्य अधिकारी है किंतु ढूंढने पर तो मुश्किल ही फिलेगा कोई अतली मुख्य कोई है उसको पूछेंगे किसी को भी बुला के पहले बताना नहीं सबको बुला के पूछो तो आज तुम क्या करना चाहते हो क्या चाहिए तुम्हें वो दस चीज का लिस्ट दे देगा मुझे ये चीज चाहिए वो चीज चाहिए ऐसी चीज चाहिए और निश्चित है उसमें मोक्ष चाहिए नहीं है ऐसा है और ऐसे अधिकारी को लेकर के आप वेदांत सिखाने जा रहे जो फल नहीं चाहता है मतलब मोक्ष नहीं मोक्ष तो फल है वो नहीं चाहता उसको छोड़ के बाकी सब चाहता है और क्या सिखा रहे हैं आप वेदांत वेदांत का फल तो मोक्ष है बाकी फल तो उससे मिलता नहीं ऐसे में आपका शास्त्र का कोई अधिकारी भी, भी नहीं है अनुबंध चदुष्टी में अधिकारी भी नहीं है कैसा फलेच्छा वाता फल इच्छा वाले अधिकारी तुच्छत्वा, तुच्छत्वा माने छह नंबर टिप्पणी दिया असुद्धे तो शून्य है तुच्छ माने शून्य होता है, है नहीं ऐसे अधिकारी भी नहीं है तो अब किसी को हम अधिकारी बनाएंगे बोलेंगे देखो तुम मोक्ष की इच्छा करना भाई क्यों मोक्ष की इच्छा नहीं करोगे तो हम बेरा कैसे पढ़ाएंगे इसलिए <laughs> <laughs> तुम मोक्ष की इच्छा खूब करो ऐसे आ जाते लोग बोलते हैं लेकिन वो सच नहीं है इच्छा नहीं होती इच्छा को बनाया नहीं जा सकता इच्छा स्वदस्त होती है जैसे अभी किसी को अध्ययन करने की इच्छा बनाओ कि अध्ययन करने की इच्छा करो ऐसा बोला था नहीं होता है क्योंकि ये कहते हैं कि ये जो इच्छा है स्वद सिद्ध हो जाती है इच्छा का विधान शास्त्र में करता। स्वर्ग कामो ये, ये वाक्य आया इसमें ये कहता है कि स्वर्ग चाहने वाले को याद करना चाहिए ये कहता क्या कहता है स्वर्ग चाहने वाला जो है वो क्या करना चाहिए स्वर्ग प्राप्ति के उद्देश्य से याद को करना चाहिए जो दसपूर्णमासाध्याय में जे रहे करना चाहिए किंतु वहां ये नहीं कहा तुम स्वर्ग को चाहो ये नहीं कहा कहीं भी ऐसा कहता है। वृष्टि काम हो ये जेत पुत्र काम हो ये जेत ग्राम काम हो ये जेत सब जगह कहता है किंतु गाव चाहो पुत्र को चाहो वृष्टि को चाहो ऐसा नहीं कहता चाहने के लिए वेद का विधान नहीं और कोई भी आचार्य लोग भी चाह को नहीं बना सकते चाह तो अंदर से उत्पन्न होता है इसीलिए जब चाह उत्पन्न होगा चाहत ठीक से इच्छा उत्पन्न होगी तब जाके उस कार्य में प्रवृत्त होगा इसीलिए किसी को मुमुक्षु नहीं बना सकता मुमुक्षु बनने के बाद में फिर उसको समझाया जा सकता है कि मोक्ष क्या है कैसा है यह सब समझाया जा सकता है किंतु तुम मुमुक्षु बनो मोक्ष की इच्छा करो ये नहीं समझाया जाए शास्त्र के नियम से ये सीखने वाला नहीं होता है उसका मतलब क्या हुआ फल इच्छा भाव चाहने वाला तो मिलता नहीं है इसीलिए फल इच्छा भा। का भाव मोट चाहने का मतलब क्या है लोग समझते हैं ये शरीर से मुक्त हो जाएगा और मर जाएगा यही तो समझते हैं ऐसा कोई मर जाना चाहता है क्या नहीं चाहता शरीर से मुक्त होना नहीं चाहता क्योंकि इसलिए रोग आने पर देखो हम कितने तड़पते अब शरीर से मुक्त होना यदि चाहता है तो आएगा तो क्यों तड़पेगा इसका मतलब शरीर से मुक्त होने की बात तो हम कह रहे हैं किंतु इतनी बोरी हो पक्की नहीं है अब ये ना प्रकार है ना फिर हम कहते हैं शरीर वातम ढल साधन इत्यादि कहते हैं वो शरीर को संभालना है इत्यादि बोलते हैं लेकिन उसके अंदरूनी बात को ऐसी देखेंगे कि शरीर से मुक्त होने के लिए जन्म से मुक्त होने के लिए तो आप सब कुछ कर रहे हो अब ऐसे में फिर वहां प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बैठता नहीं शरीर से मुक्त होना वो पूरा नहीं है ऐसा जैसा भूख लगने पर आपको मालूम है कि भोजन करना चाहिए भूख एक इच्छा है भोजन करने की इच्छा भोजन करने की इच्छा होते तो भोजन करते हैं। तो उसमें क्या है इच्छा भी और उसका फल भी सीधा सीधा संबंध करता है उसमें कोई संशय नहीं होता किंतु मोक्ष इच्छा उसका उल्टा है मतलब इसको त्याग जाना है किसको भी ये केवल शरीर को नहीं सबको त्याग के जाना है तो त्यागने की जब बात आते हैं तो डर लगता है परेशान हो जाते हम वो त्यागना नहीं चाहते तो फिर मोट कैसे होगा तो अधिकारी नहीं होगा ये कह रहे हैं अब हमारे पास, है। पास तो बहुत अधिकारी है पूर्व कहते हैं हमारे पास तो हजारों लाख अधिकारी मिल जाएंगे इसलिए हमारा शास्त्र तो बिल्कुल सार्थक है आपके पास अधिकारी नहीं है तो वो छोड़ देना चाहिए तद विशेषणा ज दुर्वधत्व इसीलिए ये अधिकारी नहीं मिलने से उसका जो विशेषण अधिकारी का आपने बहुत सारा में लगाया कि उत्तम अधिकारी मध्यमाधिकारी प्रिय अधिकारी वो अधिकारी सब लगाया वेदांत के अधिकारी ये लगाया किन्तु वो सब लगाना व्यस्त हो जाएगा कोई विशेषण नहीं मिलता अधिकारी नहीं ब्रह्मण प्रसिद्ध विषय प्रयोजन ओर अनुपत्ते और और आपने आपका क्या उद्देश्य है वेदांत सिखा करके ब्रह्म को सिद्ध करेंगे प्राप्त करेंगे इसके लिए तो वेदांत सीख रहा हूं तो ये वेदांत अध्ययन करना एक कर्म है प्रवृति है इसका फल क्या बता रहे हो ब्रह्म की प्राप्ति जैसा यथ करने करना एक कर्म है और उसकी प्राप्ति स्वर्ग है इसी प्रकार आप कह रहे हो और एक तरफ तो ये करें दूसरा तरफ क्या है शास्त्र क्या कहता है ब्रह्म तो नित्य सिद्ध है ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकते हैं प्राप्त प्राप्ति प्राप्त पहले से रहता है अब ऐसा कभी भी कोई प्रवृत्ति होता है क्यों पहले प्राप्त रहता है फिर उसको प्राप्त करने की प्रवृत्ति नहीं होता जैसे भूख नहीं लग रही है भोजन के लिए प्रवृति नहीं होती तो ऐसा ही आपका ब्रह्म है ब्रह्मणा प्रसिद्धत्व प्रसिद्धत्व तो मैंने ब्रह्म नित्य सिद्ध है ऐसे ब्रह्म को विषय बना करके और उसकी प्राप्ति को प्रयोजन बना के आप ये वेदांत को प्रवर्त करना चाह रहे हैं जो कि असंभव है अनुपत्ति तो क्या क्या निकल गया देखो विषय प्रयोजन भी निकल गया अधिकारी भी निकल गया तो कुछ रहा नहीं आपका अनुबंध है अप्रसिद्धत्व संबंध प्रयोजन और असिद्धे अभी समझ लो कि ब्रह्म प्रसिद्ध है ही मतलब ब्रह्म सिद्धि नहीं होता ऐसे में ब्रह्म सिद्ध नहीं होता तो संबंध प्रयोजन कहना भी तो मैंने बनता है ब्रह्म पहले सिद्ध है तब भी संबंध प्रयोजन नहीं बनेगा क्योंकि सिद्ध का सिद्ध करना क्या होता है और जो ब्रह्म असिद्ध है प्रसिद्ध ही नहीं है जानता नहीं है ब्रह्म को कोई भी उसके लिए कोई नहीं होता है इसीलिए असिद्ध हो तो भी प्रवृत्त नहीं होता सिद्ध हो तो भी प्रवृत्त नहीं होता तो दोनों तरफ से संबंध प्रयोजन नहीं बन सकता है तस्य तो ये सारा निकल गया इसका मतलब अनुबंध जनष्टी में आप कुछ भी नहीं रहा संबंध भी नहीं होगा प्रयोजन भी नहीं होगा विषय भी नहीं होगा और अधिकारी भी नहीं है आपके पास तो फिर आप प्रवृत्त नहीं होना चाहिए तस् सामान्य विशेषत्व अब समझ लो है न प्रकार ब्रह्म सिद्ध है मतलब मालूम है सबको ब्रह्म के बारे में मालूम है ऐसा मान लो मानने पर भी आपका ब्रह्म का क्या स्वभाव है निसामान्य विशेषत्व उसका कोई एड्रेस पता कुछ नहीं है उनको कैसा पता लगाना है वो नहीं है कोई रूप नहीं है कोई आकार नहीं है कोई स्थान नहीं है कोई विशेष अनुभव नहीं है किस आधार पर ब्रह्म को पकड़ेंगे नि विशेष सामान्य रहने से ठीक है विशेष का ज्ञान हो जाएगा विशेष का ज्ञान सामान्य का ज्ञान दोनों होना चाहिए वस्तु का जैसा घड गड़, घडत्व न सामान्य है और अयम घड़ पीत घड कृष्ण घडहा ये तो विशेष हो जाता है इस प्रकार सामान्य विशेष का ज्ञान होना चाहिए मनुष्यत्व सामान्य है ब्राह्मण्वे सामान्य है अयम देवदत्ता ये विशेष है तो षडंग विदत्ता ज्ञान होता है तो ऐसा सामान्य विशेष का ज्ञान जहां नहीं होता है वो विषय कोई वस्तु प्राप्त करने योग्य हो नहीं होती है इसीलिए आपका जो ब्रह्म है न अंतम प्रज्ञम न भेद प्रज्ञ न उदम प्रज्ञ ऐसा है कुछ भी नहीं आप कुछ भी विशेष में बोलते हैं उसको नेधि नेदी कर देते फिर हम कैसे पकड़ेंगे उसको इसीलिए कोई प्रवृत्त हो बुद्धिमान व्यक्ति उसको कहा जाए जाको भाई तुम जैसे जैसे आगे प्रवृत्त होगे ना कुछ भी दिखाई नहीं देगा और जो भी जो कुछ है वो सब छूटता जाएगा छूटता जाएगा बेचारा जाएगा क्या नहीं जाएगा हमको इतना भी कहें कि यहां से गंगोत्री तक के वापस आने पर आपका सब छूट जाए ज्यादा दूर नहीं जाना जरूरत नहीं अब कोई गंगोत्री जाएगा नहीं जाएगा ये बिल्कुल प्रवृत्त होता है न तो इसीलिए ये ये तो आप कह रहे हैं कि जहां वहां प्रवृत्त होने के बाद एक एक छूट जाता है अंत में आप ही खत्म होएगा अपना आपा ही खत्म होएगा ऐसा बोलता है वह हंगार जो अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा अब मालूम ही नहीं पड़ेगा कि हम कौन है ये मालूम नहीं पड़ेगा फिर बिल्कुल अंधेरा अंधेरा दिखाई पड़ेगा वो कोई फल होता है क्या इसीलिए ऐसे लक्ष्य को कोई बुद्धिमान प्रवृत्त नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है ये कहा नि सामान्य विशेष स्वाद असंभावित विषयादिगमार शास्त्र पूर्व पक्ष इसीलिए विषयादि संभावना नहीं होने से इस शास्त्र को आरंभ नहीं करना चाहिए व्यर्थ में समय व्यतीत करना नहीं चाहिए लोग तो पूरा जीवन इसमें लगा लेते हैं आपने गलत रास्ते पे उनको लगाया है और बाद में कुछ प्राप्त नहीं हो रहा बस हवा तो में पकड़ना जैसा है कुछ नहीं हो रहा ऐसा पूर्वक्ष ने कहा अब इसका उत्तर देना है सिद्धांति उत्तर देते हां प्रमादृत्वादे व्यावहारिक मान सिद्धत्व तात्विक मान असिद्धता है अब एक एक का समाधान देंगे आपने क्या कहा प्रमादृत्वादि प्रमाण सिद्ध है इसीलिए उसको मानना चाहिए ये असत्य नहीं असत्य कहा तो बात ठीक है प्रमादृत्वादी व्यावहारिक मान से सिद्ध है, है, है व्यावहारिक तो ताक्ष्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्थ्, प्रमाण से तो सिद्ध है प्रमाता है ये मानते क्योंकि व्यवहार में कर्ता भोक्ता तो होता ही किन्तु तात्विक मान असिद्धतात्विक रूप से वास्तविक रूप से ऐसा मिलता नहीं जिस प्रमाण से आप सिद्ध करते हैं वही प्रमाण ही बताता है कि वास्तविक रूप में यह है नहीं अब शास्त्र प्रमाण से आपने प्रमाता को सिद्ध किया तो शास्त्र ही कहता है कि वास्तव में वो नहीं है वो व्यावहारिक है प्रत्यक्ष से देखो अब जिसको आपने कहा उसमें ढूंढ लो वो क्या मिलता है अब शरीर को आपने सिद्ध किया शरीर सत्य है सिद्ध किया इधर ढूंढो कोई शरीर करके कोई चीज है क्या शरीर करके कोई चीज निकलती नहीं अब वो ये वास्तविक है क्या वास्तविक भी नहीं है क्योंकि हमने ही अपने जीवन में इसको बदलते हुए देखा तो ये बदल रहा है नष्ट हो रहा है तो आप ऐसे तत्व को बताओ जो प्रमाण से सिद्ध हुआ और तात्विक हुआ और नित्य रहता है अन्य प्रमाण से बाधित नहीं होता है ऐसा एक तत्व को बताओ प्रमादादि कोई भी तत्व नहीं होता है इसलिए तात्विक मान असिध है तात्विक प्रमाण से इसको सिद्ध नहीं कर सकते है इसीलिए तथा विधमान जनित बोधा बाधा बाध विरोधा लुक्त विषयादि प्रदिलंबा इसके कारण तथा विध मान जनित तथा उस प्रकार के जो प्रमाण है उसके द्वारा उत्पन्न उस बोध बाध अविरोध बोध का बाध नहीं होता है उसके साथ विरोध नहीं होता यह एक मुख्य बात है सात नंबर की टिप्पणी है अविरोधात्म ने तात्विक प्रमाण वेदातेन जनिद यो बोध है त्विक जो वास्तविक प्रमाण है वेदांत उस वेदांत के द्वारा उत्पन्न जो यथार्थ ज्ञान है उसका बाधा असंभवा, उसके द्वारा उसका बाध नहीं होता उसको कोई बाध नहीं करता इसको कहते यथार्थ ज्ञान वास्तविक ज्ञान ये कैसा होता है जैसे प्रमाण से सिद्ध और प्रमाण से असिद्ध तो सामान्य है कि प्रमाण नहीं है तो गलत ज्ञान होता है किंतु जो प्रमाण से सिद्ध ज्ञान भी व्यावहारिक में बदलता है ना जैसे अयम घटाहा यह ज्ञान हुआ प्रमाण से सिद्ध ज्ञान है घट सामने है आंग खुली हुई है प्रकाश प्रचुर मात्रा में है घट को हमने देखा वो लाल रंग के है उसका सिर है पेट है और सब कुछ है कम्बुग्रीवान पदार्थ आगार में दिखाई पड़ा मृतिका का है सब समझ में आया अयम घटाहा ज्ञान हो गया ये ज्ञान असली ज्ञान है कि गलत ज्ञान है असली ज्ञान है व्यवहार में घटा है घटाहा बोला जाता है हाँ। अब ये ज्ञान तो हो गया उसके बाद में दूसरा आके कहा देखो भाई तुमने अयम घटा करके जाना वो क्या चीज है वो बोलता है कंबुग्रीवमान पदार्थ क्या जाना मैंने कंबु पदार्थ को माना कंबुग्रीवमान मतलब उसका ऐसा है ना वो ऊपर ऐसा रहता है पेट फिर ऐसा वो सिर है सिर के पीछे पेट ऐसा कंबू मतलब वो गला जैसा है उसका घड़े का फिर ऊपर ऐसा हो गए आकार में तो ये हमने जाना है बोल तो वो कहता है नहीं नहीं मृतिका इत तुमने उसको जाना चीख नहीं है वो कंबु क्रियामान पदार्थ कुछ नहीं है वो क्या है मृत्यु का है वो क्या हुआ कि दूसरे ने जो मृत्यु का सत्य कहने से उसके अंदर वो पहले वाला ज्ञान मतलब वो तो हो गया कि ये क्या करने जा रहा है ये हमने जो कंबु को जाना ये सही है कि वो मृत्यु का वो सही है ये फिर विवाद हो गया विवाद हो गया तो हमने बोला हम तो सिद्ध करके दिखाएंगे तुम ऐसा करो तुमने क्या जाना था उसमें कंब ग्रीवमान पदार्थ एम घड़ जाना था तुम अपने घड़े को ले जाओ हम अपनी मिट्टी को ले जाते अब देखते हैं कि किसको मिलता क्या मिलता हा? क्या मिलेगा? हा? कुछ नहीं। वो मिट्टी वाले को मिट्टी मिलेगा वो घड़ वाला जहां देखने वो ढूंढने जाएगा तो उसको घड़ा मिलेगा क्या नहीं मिलेगा अब क्या हुआ उसका जो पहला ज्ञान था वो बाधित हो गया दूसरा ज्ञान से बाधित हो गया वो मिट्टी वाला कहता है कि मैं अपना मिट्टी लेके जाता हूं तुम अपना घड़ा लेके जाओ ठीक है ना तुमको यदि घड़ा मिलता है तब हम मान लेंगे वो रूलता है घड़ा नहीं मिलता, अब मिट्टी वाले ने सारा मिट्टी हटा दिया तो मिट्टी का अलावा कोई घड़ नहीं तब क्या हुआ कि दूसरा ज्ञान पहला ज्ञान को बाधित कर दिया ऐसा बाधित हो गया तो क्या सिद्ध होता है कि पहला ज्ञान गलत है दूसरा ज्ञान सही है जैसा अयम सरपरा ज्ञान हुआ तो सर्क को पकड़ने गया तो क्या मिला यज्ज मिली तो वो रज्जु मिलने से कौन सा ज्ञान सत्य हुआ यम रज्जु वाला ऐसे यहां भी हो गया इसीलिए वो बाधित होता है तो यथार्थ ज्ञान वो है जो अन्य प्रमाण से कभी बाधित नहीं होता हो बाधित होने वाले प्रमाण ज्ञान को बाध प्रमाण हेदभा से ग्रसित मानते हैं अनुमान में तो दोष है वो तो कोई ज्ञान नहीं हुआ ऐसा ही हम हाँ भी होता है आपने शरीर आदि भाव से जिसको जाना वो ठीक से उसको पहचानने की कोशिश करते हैं तो शरीर आदि भाव से कुछ भी वहाँ प्राप्त नहीं होता है वो सब भस्मी भूत भस्मीभूत हो जाता है भस्मांतम शरीर भस्मांत हो जाता है कुछ नहीं शेष रहता है तो वहाँ क्या मिलता है वो एक ही रस आत्मा मात्र मिलता है जो तीनों अवस्था में सभी यौन बाल्यादि अवस्था में जागृता अवस्था में तीनों काल में रहने वाला एक तत्व मिलता है और उसका ज्ञान भी हो जाता है तो वो है इसीलिए अबाधित ज्ञान को यथार्थ कहना चाहिए बाधित ज्ञान अबाधित ज्ञान दो रहते समय किसको यथार्थ तो बोलना चाहिए बुद्धिमान तो बाधित ज्ञान को यदार्थ नहीं मानेगा अबाधित ज्ञान को यदार्थ मानेगा इसलिए कह रहे हैं कि हमारा ये जो तत्व ज्ञान होता है ना तत्व मंच वाक्य से या द्वैलत ज्ञान जो होगा वो अबाधित रहता है उसको आज तक किसी ने बाधित नहीं किया किंतु ये द्वैलत ज्ञान हर क्षण में हर पल में बाधित होता हुआ देखा गया इसलिए कहा उक्त विषयाधि प्रदिलंबा इसीलिए हमारे पास उक्तर विषयाधि प्राप्त होते हैं विषय भी है और धर्ममीमांसायाच वेदार्थ एक धर्म, धर्म मात्र उपहितया ब्रह्म अस्पर्शितया तीमांसायादाथ अनावकाश और आपने कहा कि धर्ममीमांसा के द्वारा भी ब्रह्ममीमांसा का ज्ञान हो गया ये ठीक नहीं क्योंकि धर्ममीमांसा का तो वेदाथ एक देश मात्र एक देश धर्म मात्र उपहितया वो वेद का एक धर्म यानी कर्म के साथ ही संबंध रखता है वो धर्म मात्र का उपकार करता है बाकी आत्मज्ञान का मोक्ष का ब्रह्म का उपकार नहीं करता उसके द्वारा उपहित तो हो गया मतलब उसके द्वारा वो प्रयुक्त तो हो गया उसी की सहायता वहीं उपकार उसका वहां हो गया ब्रह्म स्पर्श ब्रह्म का स्पर्श भी नहीं करता से उससे कोई संबंध नहीं तनमीमांसा या गदार्थत्व तो इसीलिए धर्म से ब्रह्म मीमांसा यदार्थ हो गया ये नहीं कर सकते वहां विचार होता तो मान लेते वहां विचार है इसीलिए वो गलत व्यक्ति है अध्यक्षादि अधिकतम दंधस्य ज्ञान निवर्त्यता तन निवृत्ति काम से अधिकारीण सुलभत्व आपने कहा अधिकारी नहीं है हम बोलते अधिकारी भी है कैसे अध्यक्षाधि अधिगत मिथ्या भाव अध्यक्ष मन प्रत्यक्ष प्रत्यक्षादि ज्ञान से प्राप्त किया हुआ जो मिथ्या भाव है मिथ्या ज्ञान एक नंबर टिप्पणी किया अध्यक्षादि मन युक्ति सहकृत प्रत्यक्ष अनुमान आदि अर्थ युक्ति के साथ प्रत्यक्ष और अनुमान इत्यादि से निश्चय किया गया जो मिथ्या ज्ञान है मिथ्या ज्ञान रूप बंध है बंधन है वो क्या है ज्ञान अनिवृत्त दया वो ज्ञान के द्वारा निवृत्त होगा ज्ञान के द्वारा क्या निवृत्त होता है अज्ञान निवृत्त होता है और अज्ञान का कार्य निवृत्त होता है हाँ, यहां मिख्या ज्ञान अज्ञान का कार्य है वो निवृत्त होगा तन निवृत्ति का मत्य अधिकार ऐसा निवृत्ति चाहने वाला यहां अधिकारी बैठा हुआ है कोई अधिकारी विलक्षण अधिकारी मिला मनुष्याणाम शहस्त्रेश कोई एक मिला हजारों में एक मिला आज हजारों में भी नहीं है लाखों में एक मिल जाता है ऐसा मिल गया वो क्या चाहता है कि मिथ्या ज्ञान को हटाना चाहता है आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहता है मोक्ष पाना चाहता है ऐसा एक अधिकारी मिल गया तो एक अधिकारी के लिए है ठीक है सुलभ है एक अधिकारी के लिए भी हम काम करेंगे भाष्यकार को एक जगह गीला भाष्य में पूर्व ने पूछा आप तो बहुत आत्मज्ञान की उपदेश दे रहे ब्रह्मज्ञान की उपदेश दे रहे सारे कर्म को उपासना को सब कुछ छोड़ो गृहस्थाश्रम छोड़ो एकांत में जाओ ये सब उपदेश दे रहे सन्यास देने की बात कर रहे अब आपकी बात मान करके आप बड़े आचार्य है ये दिल आजरदी श्रेष्ठ दत्तदेवे दरोजन शायद आपकी बात सभी लोग मान लेंगे एक साथ ऐसा मान लिया तो बाकी वेद का क्या होगा वेद निरर्थक हो जाएगा उसमें कोई प्रवृत्ति नहीं तब शंकराचार्य जी अंदर की बात करते हैं। देखो भाई हम तो ये जानते हैं और अनाधिकाल के इतिहास चरित्र भी ये कहता है कि कभी भी ऐसा हुआ ही नहीं कि सारे संन्यास लेकर के यहां प्रवृत्त हुआ हो हमारे साथ आया हो ऐसा ही इतने बड़े आचार्य हुए हैं शंकराचार्य जी उनका कितना शिष्य था केवल चार वो भी बहुत मुश्किल से चार शिष्य मिले बाकी जो भी भक्त रहे होंगे रहे होंगे अन्य भी शिवसे दो चार बता हैं लेकिन मुख्य रूप से तो चार ही है तो ये स्थिति ऐसे है अब ऐसे में इतने लोग सब इसके साथ आएंगे सारा कर्मकांड को छोड़ देंगे और कुछ करेंगे नहीं सब संन्यास लेकर के बैठेंगे गृह शासन बंद हो गया इसको डरने की जरूरत नहीं आपके पक्ष में आपके गुड में हमेशा लोग ज्यादा मिल जाएंगे हमारे गुट में थोड़ा कम रहेगा बहुत कम रहेगा वहां बहुत लोग मिल जाएंगे क्योंकि वो तो सब चाहते हैं इसीलिए ऐसा डरने की बात नहीं हमको भी ऐसा डर नहीं है क्या डर नहीं है कि मीमा क्या मीमांसा शास्त्र व्यर्थ हो जाएगा कर्मकांड व्यर्थ हो जाएगा और वेद अनर्थ हो जाएगा ऐसा आपको डर नहीं है हमको पक्का पता है कि दो चार ही यहाँ आएंगे भगवान भी खुद का तो है सब अनुभव ऐसा है इसीलिए वो तो हमेशा रहेंगे हमारे पास जो अधिकारी है जो ज्ञान प्राप्त ज्ञान मात्र प्राप्त करना चाहता है बंधन को निवृत्त करना चाहता है वो एक दो तो होगा लेकिन एक दो तो होगा तो उसी को भी हम सिखाएंगे उसके लिए वेदांत चाहिए विशेषणा नाम च विवेकादीना वर्तमान वनमनी कृत सुकृत जनित चित्त प्रसाद अनुमान आगमाधी सुवज और दूसरा क्या है कि आप, आपने कहा कि अधिकारी का कोई विशेषण नहीं बनेगा ये समाधि संपन्न है हमुक्षु हाँ, है ऐसे ऐसे अधिकारी का विशेषण लगाना चाहते हैं, विशेषण नहीं बनेगा मतलब विशिष्ट अधिकारी नहीं मिलेगा कह रहे थे ना बोलते विशेषण भी मिलता विवेकादी नाम विवेकादि साधन है विवेकादि से साधना चतुष्ट लेना है समद श्रद्धा समाधान सब तो इन साधनों का इन साधनों से युक्त अधिकारी मिलता है कहा अती वर्तमें वा जन्मन कुछ अधिकारी ऐसा है पूर्व जन्म में साधन किया और उसको लेके इस जन्म में आया फिर आगे उसका साधन करता है न ही कल्याण गच्छति प्राप्य दाप्य पुण्यकृतान लोगान उषि शाश्वती साम शुना श्रीमदे योग भ्रष्टिजा अथवा योगिना कुलमदा एकद्धि दुर्लभगरम लोगे जन्म यदि दृष्टि उसके आगे भगवान ने कहा कि वो क्या करता है उससे जहां पहले छोड़ा था उससे आगे लेके फिर आगे बढ़ता है तो यह अधने अदीत में किया हुआ होगा ना उसको वो काम सरल हो जाता है ऐसा आजकल भी लोग में देखा जाता है जो पहले कुछ अभ्यास करके आया हो उसको आगे करना हो तो काम सरल हुआ दिखा देता है उसका हाथ पैर ठीक से चलेगा अब नए सिरे से अभ्यास करना हो तो कष्ट होता है समय ज्यादा लगता है और कभी होता है कभी नहीं होता तो अब ऐसे किसी के जीवन में किसी व्यक्ति को आप ऐसा देख रहे हैं कि वो सरलता से कर रहा है साधन में आगे बढ़ रहा है स्वाध्याय कर रहा है सब कुछ कर रहा है तो समझना क्या है कि इन्होंने पहले कुछ अभ्यास करके आया जल्दी याद हो रहा है सब कुछ होता है तो ये सारा लक्षण दिखाई पड़ता है जो तो पूर्व कर्म का संबंध है इसके बिना नहीं होता ये भाग्यकार ने भी माना है हमारे पूरे शास्त्र में इसको माना है तो कुछ अधिकारी ऐसे मिलते हैं तो उनको क्या करेंगे वो कर्मकांड करना नहीं चाहता क्योंकि पहले उन्होंने छोड़ा पहले उनको ग्रंथ आश्रम आदि से वैराग्य हो गया अब वो करना नहीं चाहता परीक्षा लोगान कर्मचित ऐसी स्थिति में है वो कैसे कर्म में प्रवृत्त हो जैसा सुखदेव जी सूर्यदेव को व्यास जी ने कितने कोशिश किया वो सब रखने के लिए वो रास्ता लाने के लिए सब कोशिश किया लेकिन यम दाक्षाय दर आजुहा वो तो निकल गए ऐसा लोगोटि पहन के निकल गया उनको पकड़ नहीं पाए तो ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं तो मानना पड़ेगा ना उनके लिए भी तो कुछ शास्त्र चाहिए कुछ मार्गदर्शन चाहिए और लोग कितने कोशिश करते हैं माता पिता कितने कोशिश करते हैं जो घर से भागना चाहे उसको पकड़ के रखने के लिए वो नहीं होता अंध में वो भाग ही जाता वो पकड़ में नहीं आता सब कुछ लोग देने पर भी नहीं होता बुद्ध भगवान को कितना कोशिश किया वो घर में पकड़ के बांध के रखने की उन्होंने ये नियम रखा कि इनको बाहर ले जाना नहीं कभी कि क्या बता बाहर ले जाएगा तो भाग जाएगा अब कोई ज्योतिष ने कहा और इसके भागने का लक्षण है इसके पास तो उन्होंने सब कुछ कोशिश तो किया उनके पिताजी ने किंतु नहीं हुआ खाली एक बार किसी कारण से बाहर निकल के बस गया फिर आया ही ऐसा हो जाता है इसका मतलब वो अंदर तीव्र रहता है वो ऐसे आकर्षित करते हैं उसका जो पावर है ऐसा होता है वो आकर्षित करता है उस तरफ चले जाते हैं वो कितना दूर भी जाएंगे कितने कष्ट करके भी जाएंगे कहीं भी जाएंगे जहां जाना होगा जाएंगे और उसको कोई रोक नहीं सकता तो इसका बल तो स्वीकार करना पड़ेगा वो कभी वर्तमान जन्म में होता है कभी अवित जन्म में होता है कृत सुकृत जनित पहले सुकृत किया और उसके द्वारा उत्पन्न चित्त प्रसाद चित्त की शांतदा शुद्धता वैराग्य होने के लिए भी शुद, चित्त शुद्धि होनी चाहिए अन्यथा हो था वैराग्य नहीं होना उत्तने चित्त शुद्धि हो तब वैराग्य होता है तो प्रसाद का मैंने चित्त शुद्धि तो उस चित्त शुद्धि आसादित किया अनेक जन्म संसिद्ध और उसके द्वारा संबाधित अनुमान आगम अधीन दया अनुमान के द्वारा भी आगम के द्वारा भी ये सब सिद्ध होता है क्या ऐसा अधिकारी है टीकाकरण कह रहे हैं हम खाली नहीं कह रहे हैं क्या आप आगम में देखो बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे अनुमान से भी सिद्ध होता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों कर रहा है उसके घर में ऐसा कोई सिखाया नहीं स्कूल में तो सिखाया नहीं स्कूल में आजकल कुछ सिखाता ही नहीं ऐसा ऐसे स्थिति में पढ़ लिखने के बाद उसको बुद्धि ऐसी क्यों होगी कुछ तो कारण होगा वो कारण अनुमान से सिद्ध होता है कि ये पूर्व जन्म में ऐसा है ये कह सकते हैं अधिकारी हमारा सिद्ध है सारा विशेषण भी सिद्ध है और ब्रह्मणच ब्रह्म पदात आत्मत्वाच सिद्ध होती बिना माना अन्य लक्ष्यतया विषयत्व और ब्रह्म इसका विषय बनेगा क्यों क्योंकि ब्रह्म पदा आत्मत्वाच ये ब्रह्म जो पद है वो रूप से उसको सिद्ध कर रहा ब्रह्म मतलब व्यापक बृहतम ब्रह्म ब्रह्मी वृद्ध धाद में मनि प्रत्यय करके ब्रह्म शब्द बनाया जाता है ब्रह्मी वो सबसे व्यापक सबसे व्यापक जो भी होगा उसको ब्रह्म ऐसा कहते हैं तो वो जो पद है उसका जो अर्थ है वो आत्मत्वाच वो आत्म रूप से सिद्ध होता है आयम आत्मा ब्रह्मा ऐसा सिद्ध होता है तो ये सिद्ध होने पर विचार बिना माना र वो विचार के बिना वो सिद्ध होता नहीं क्योंकि ये हमारे मन में शुद्ध मन में मनन के बाद ही उत्पन्न होता है तो आने वाला स्वाभाविक वृत्ति नहीं इसीलिए मानत विचारम बिना माना असिद्ध विचार के बिना प्रमाण से सिद्ध नहीं होगा टिप्पणी देखिए दो नंबर दो नंबर है हाँ प्रमाण जन्य ज्ञान अविषयत्व ये प्रमाण जन्य ज्ञान का विषय नहीं है विचार के बिना प्रमाण का जन्य नहीं होगा विचार करने पर उस प्रमाण से तो उसको सिद्ध किया जाता है। अभी उपनिषद प्रमाण ब्रह्म को आत्म रूप से सिद्ध कर है किंतु वाक्य पढ़ने पर विचार करने से समझ में आता है कि यह कैसे सिद्ध कर रहा है बिना विचारे नहीं आता है इसीलिए वेदांत का विचार आवश्यक है पूर्व कह रहा था कि वो पढ़ने से हो जाए किसाउ सर्व मंत्र पढ़ लिया वो ज्ञान हो गया उससे हो जाएगा ये कह रहा था कि बोला इससे नहीं होगा विशेष विचार करना पड़ेगा ईशावास्यदगुम सर्वम कथम ये ईशावास्यदगुम सर्वम कैसा है अयम आत्मा ब्रह्मा कैसा है तत्त्वमसि क्यों है ये विचार करना पड़ेगा उसके बिना नहीं होगा तो विचार शास्त्र वेदांत की आवश्यकता है तो इसीलिए यह विषय बन जाएगा ब्रह्मात्मा ईक्य ब्रह्म आत्मा, आत्मा इत्यादि के प्रतिपादन करने वाले जो उपनिषद वाक्य उसका विचार यहां विषय बन जाएगा अनन्य दया विषयत्वा अन्य किसी से लभ्य नहीं है ये सही होगा तदवगते फल्वा और ब्रह्मात्मा फल है यह भी हो जाएगा अत्यच्च अत्यंत असिधि अभाच शक्य प्रतिपाद्यतया संबंधा सिद्धे आरोपित साम्य विशेष भाव आदाय तदीय दा विषयत्व प्रतिपाद्य उत विषयादिद शास्त्र आरभ्य सिद्धांत ये सिद्धांत है कैसे कि अत्यंत असिधि अभाव आपने कहा कि ब्रह्म अत्यंत असिध है तब तो उसको पकड़ने के लिए कोई प्रयत्न करना नहीं चाहिए क्योंकि असिध का क्या प्रयोजन होता कुछ नहीं होगा इसलिए अत्यंत असिद्ध ब्रह्म है ऐसा नहीं है शक्य प्रतिपादित है अत्यंत असिद्ध होने से वो शक्य प्रतिपाद्य नहीं है किंतु ये ब्रह्म किसिद्ध नहीं है इसलिए शक्य प्रतिपाद्य ब्रह्म सिद्ध है शास्त्र के द्वारा ज्ञात है उसका विशेष ज्ञान नहीं हुआ सामान्य ज्ञान है इसीलिए संबंधादि सिद्धे संबंधादि चदुष्ट सिद्ध होने से आरोपित सामान्य विशेष भाव आदाया आरोपित किया गया ब्रह्म में जगदादी को आरोपित किया गया या ब्रह्म को सामान्य रूप से जानता है विशेष रूप से नहीं जानता है इसलिए सामान्य रूप से जानना और विशेष रूप से नहीं जानना विचार का हेतु होता है शास्त्र में यह नियम है बिल्कुल जो नहीं जानता उसको वो क्या विचार करेगा वो ध्यान विचार नहीं कर सकता थोड़ा जानता है स्पष्ट रूप से जानता है संसाई जानता है तब विचार होता अन्यथा विचार वो नहीं होगा तो यहां यह संभव है ब्रह्म को सामान्य रूप से जानता है कहां से तो जान लिया स्वाध्याय अध्ययतव्य में उन्होंने अध्ययन कर लिया ब्रह्म के बारे में अब सामान्य जानता है कि ब्रह्म है इस प्रकार है ऐसा कुछ जानता है अब विशेष रूप से नहीं जानता आत्म रूप से ब्रह्म को नहीं जानता यह विशेष ज्ञान नहीं है तो इसलिए विचार के द्वारा उसको सिद्ध करेंगे तदीय विषयत्व से प्रतिबाद्यव उसके संबंध में जो विषय है ब्रह्मात्मा के संबंध में जो विषय है वो प्रतिबाद्य है प्रतिपादन करने योग्य है तो उक्त उक्त विषयादिषयादि से युक्त ये मत प्रत्यय लगा उक्त विषयादि अस्त ही उत विषयादि जी जो कहा गया विषय संबंध अधिकारी सब ये वेदांत शास्त्र के लिए प्राप्त होता है इसीलिए इदम शास्त्र शास्त्र आरभ्यम आरंभ करना चाहिए आरंभ करने योग्य है यदि सिद्धांत ऐसा सिद्धांत हुआ अब भाष्यवाक आना है उसके लिए अवधरण देते तद इदम हृदय निधाया आपने इतना लंबा चौड़ा बोला दो चार दिन से ये सब भाष्यकार क्यों नहीं कहा कोई पूछ सकता है कि आपको ये सब कहने की क्या जरूरत पड़े? भाष्यकार को कहना चाहिए था तो भाष्यकार ने नहीं कहा आप कहा तो क्यों हम मानेंगे बोलते हैं कि तादीदम, सब कुछ जो हमने कहा ना विस्तार से, भाष्यकार तो बड़े विद्वान हैं और भाष्यकार समझते हैं कि आप भी उनके समान ही विद्वान है ऐसा समझते हैं इसीलिए आपको ऐसा स्वीकार करके ये सबको मन में रख करके भाष्यकार आगे करे ये सब बातें उनके मन में है तदिद हृदय निधा ये सब हृदय में रख करके भाष्यकारः शास्त्र को व्याख्यान करने की करने की इच्छा रखने वाले भगवान भाष्यकार भगवान्ष्यकारे शास्त्र आद्य सूत्रेण अर्थतः सूचित विषयादि व विरोधि बंधस्य से लक्षणसंभावना लक्षण संभावना सद्भाव प्रमाणी सिषाधय आदो अध्यासक्षिपति ऐसा सब मन में रखकर के आगे समझाने की इच्छा रखने वाले भाष्यकार शास्त्र आरंभा शास्त्र का आरंभ करना है इसके लिए आद्यसूत्रेण आद्यसूत्र अथाद ब्रह्मजिज्ञा ये सूत्र इसके द्वारा अर्थतः सूचित ठीकाकार ने स्वयं दिखाया था कि आद्य सूत्र में ये विषयादि संबंध आर्थिक रूप से सूचित किया स्पष्ट रूप से नहीं कहने को सूचना बोलते अर्थ से लेना हो तो वो सूचना और स्पष्ट कह दिया तो वो कथन है।, है तो यह सूचित किया विषयादिवित ऐसा जो विषयादि सूत्र में सूचित हुआ है उसको भाष्यकार शब्द कहना चाहते हैं क्यों क्योंकि सूत्रार्थो वर्ण्य दे यत्र सूत्र का अर्थ तात्पर्य वर्णन करना भाष्यकार का कर्तव्य है इसलिए उसमें सूचित होने पर यह स्पष्ट रूप से कह देते हैं ऐसा स्पष्ट रूप से कहने के लिए विरोधीन बंधस्य अध्यासत्व इसके विरोध में शास्त्र का अर्थ है ब्रह्मात्मा उसका विरोध में कौन बैठा है ये अभ्यास शास्त्र hmm! को शास्त्र जब ब्रह्मात्मा इत्य बोलता है हम ब्रह्माष्टमी अयम आत्मा ब्रह्म बोलता है तो ये अध्यास बोलता है ऐसा नहीं मैं शरीर हूं मैं करता हूं मैं भोगता हूँ मेरे ये परिवार है मेरे ये सब कुछ है ऐसा कहता है तो वो ब्रह्म नहीं हो पा रहा है तो उसके विरोध में बैठा हुआ इसलिए बोला उसका विरोध शास्त्र के अर्थ है उसका विरोध में बैठा हुआ जो बंधन है वो अध्यास है बंधन वास्तविक नहीं है आरोपित किया हुआ अध्यास का मतलब आरोपित किया जो वैसा नहीं है उसको वैसा मान के चल रहा है भ्रमण है रसी सर्प नहीं है रसी को सर्प मान के डर रहा है यह स्थिति है अध्यास तो उसका अध्यासत्व तो निश्चय करने के लिए लक्षण संभावना सद्भाव प्रमाण लक्षण से युक्त मतलब अध्यास का लक्षण कभी और अध्यास होना संभव है ये दिखाए इन दोनों को दिखा करके उसके द्वारा प्रमाणित करके दिखाए प्रमाणों के द्वारा दिखाएगी मैंने लौकिक आदि प्रमाण देगी स्वानुभू की प्रमाण देगी तो लक्षण संभावना सद्भाव प्रमाण लक्षण संभावना आदि से युक्त प्रमाणों के द्वारा सिषाधय सिद्ध करने की इच्छा वाले जो भगवान भाष्य रहा भगवान भाष्यकार आदो अध्यास माक्षिपति सबसे पहले अध्यास को अक्षिप्त करते हैं मतलब अध्यास को सामने रख देते सामने डाल देते अब वो आप देख लो कि ये अध्यास है आपके सामने अब उसको पहचान लो ऐसा करके सामने रख देते हैं वो रखने के लिए पहले वाक्य का प्रयोग कर रहे हैं ये वाक्य ही मंगलाचरण के रूप में भी माना जाता है कई आचार्य टीकाकार आदि इसमें ऐसा कहते हैं कि यही वाक्य मंगलाचरण लिए क्योंकि इसमें अद्भुत अर्थ है जो सबसे व्यापक ब्रह्म को सूचित करता है और ये बंधन सारे अध्यास करता है इसलिए मांगलिक कार्य को बता दिया अर्थात मंगल कर हो गया तो भाष्य वाक्य है युष्मदस्मत युषमदस्मत्यगोचर विषय विषयि तम प्रकाशवदस्वभारतरेदर भाव अपपत्त सिद्धाया तर्मा सुतरा मतरेदर भाव अपत्ति बहुत सुंदर ढंग से एक सामस बना के सब बताया युष्मदस्मत्योचर देखो दो है एक युष्म प्रत्यय गोचर है एक अस्मद प्रत्यय गोचर है युष्मत का मतलब बाहर दिखाई देता है जैसा तुम बोले तो कहां होता है वहां होता है तुम मैंने यहां नहीं होता तुम बाहर होता है। इसलिए युष्मत करके बिल्कुल अलग करने के लिए कहा है मानी इदम ज्ञान का जो विषय है यह करके जो ज्ञान का विषय होता है वो सब हमसे अलग हुआ करता है हम नहीं होते पुस्तक हम है क्या मैं कभी ये मैं पुस्तक हूं ऐसा कहता है नहीं कहता अब यह आसन में बैठा है अहम आसनम ऐसा नहीं कहता इसका मतलब मेरे से भिन्न होता है इदम प्रत्येक का विषय है तो युष्मत प्रत्यय विषय है बिल्कुल हमसे अलग है युष्म का ऐसा तो ये दोनों प्रत्यय मैंने ज्ञान अस्मत प्रत्यय और युष्म प्रत्यय अब उसमें क्या क्या आएगा उसका विस्तार में विचार करेंगे विषय ये क्या है दो अलग अलग क्यों है क्योंकि एक विषय है दूसरा विषयी है एक ऑब्जेक्ट है दूसरा सब्जेक्ट है एक भोक्य है दूसरा भोक्ता अब भोक्य और भोक्ता कभी एक नहीं होता जैसा हम भोजन करते हैं कब करते हैं अब भोजन से हम अलग है पहले हम भोजन से अलग रहते हैं फिर भोजन को करके वो अंदर डालते हैं इसका मतलब भोजन हम ही होते हैं, तो फिर करने की क्या जरूरत थी करने की जरूरत नहीं थी तो भोजन और भोज्य अलग हो करता है इसी प्रकार विषय और विषयी अलग होते हैं और भाषा में भी ऐसे होता है कर्म और कर्ता एक नहीं होता है राम ग्रामम ग स्थिति में राम करता है ग्रामम कर्म है ग्राम है ऐसा नहीं होता तो कैसे भी क्रिया नहीं होगी इसीलिए विषय विषयो हो तम प्रकाश विरुद्ध स्वभाव हो इनका स्वभाव क्या है बाकी विषय विषयी है इतना मात्र नहीं इनके धर्म से कार्य से विरुद्ध है ऐसा ही नहीं इनका स्वभाव से ही विरुद्ध है एक तमस के समान दूसरा प्रकाश के समान इनमें कैसे विरोध है जब तम रहेगा तो प्रकाश नहीं है ऐसा ज्ञान होता है जब प्रकाश आएगा तो तम नहीं है ऐसा ज्ञान होता है। अथवा तम रहते समय प्रकाश नहीं रह सकता प्रकाश रहते समय तम नहीं रह सकता ये परस्पर विरुद्ध है इधर इधर भाव अनुपत्ति ऐसे दोनों का साथ साथ एक होना संभव नहीं एक काल में एक स्थान में इन दोनों का एक साथ हो ऐसा कभी भी संभव नहीं इधर इधर भाव एक दूसरा होना क्या विषय विषयी होना और विषयी विषय होना अस्मत प्रत्यय युष्म प्रत्यय हो जाना और युष्म प्रत्यय अस्मत प्रत्यय हो जाना इधर इधर इधर इधर भाव अनुपत्ति ऐसी भाव नहीं हो सकता ऐसा सिद्ध होने पर ये जब आपको समझ में आ गया सिद्ध मान्य प्रमाण से सिद्ध है इतना बहुत विस्तार करेंगे तो प्रमाण से ही सिद्ध है ऐसा होने पर तब धर्मानाम अभी सुताराम इधर इधर भाव अनुभव तो आप कहेंगे नहीं वस्तुओं का इधर इधर भाव नहीं भले भी हो किंतु धर्मों का हो सकता है उनके धर्म आपस में जुड़ सकते हैं तो उनका धर्म मतलब उनके कार्य उनके कार्य का भी आपस में संबंध होना सुताराम अनुभवत्ती बिल्कुल नहीं हो सकती प्रत्यय लगा हा बिल्कुल नहीं हो सकता सुताराम इतरे दर भाव अनुभवत्ती तथर्मा अभी उन धर्मों का भी सुतराम नितराम राम ये तीन होता है तीनों का अर्थ एक ही है अति तराम अनुभवक्ति मन बिल्कुल नहीं हो सकता है सुताराम अनुभवत्ती बिल्कुल नहीं हो सकता है ये समझ लो ये पहले हेदु दिया कि अध्यास है ये बंधन ये दिखाने के लिए ये हेतु है और इधर भाव सुधराम यहां तक जो कहा ये एक मंगलवाचक भी हो जाता है क्योंकि ये जो धर्म जब बैठा हुआ है अध्यास में इसका निवारण की दृष्टि से भाष्यकार कह रहे हैं ऐसे अर्थात मंगलाचरण को भी मान सकते हैं कि कुछ टीकाकारों का अभिप्राय है अब ये वाक्य पर टीका टिप्पणी आदि पर विचार करेंगे ओ... मावासिया है